रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक उनसठवां भाग भारतीय कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर पाल के महत्वपूर्ण योगदान को समझने के लिए हमें 1960 में भारत में खाद्यान्नों की दयनीय स्थिति पर नजर डालनी चाहिए खाद्यानों की बेहद किल्लत के कारण सारी दुनिया भारत को भूखमरों का देश मानने लगी थी उस दौरान हजारों लाखों भारतीय अमेरिका द्वारा पी 480 योजना के तहत दान दिए दाद्यान्नों की सहायता से ही अपना पेट भर पाए पाल के नेतृत्व में शुरू हुई हरित क्रांति देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाई और धीरे धीरे भारत के देश से एक खाद्यान्न बाहुल्य वाला देश बना पाल ने कृषि के जिन पांच क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया वे हैं अनुसंधान शिक्षा कृषि विस्तार संस्था निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अधिक मेहनत और लगन से काम किया और हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल की अनुसंधान के क्षेत्र में पाल का प्रमुख का काम बहुरोगी कीट निरोधी गेहूं की संकर प्रजातियों का विकास करना था जैविक विविधता के संतुलित विकास द्वारा ही कृषि उत्पादन बढ़ेगा यह बात पाल को स्पष्ट विदित थी व्यवस्थित ढंग से नए जीन खोजने के लिए उन्होंने प्लांट इन्डक्शन डिवीजन यानी पादप परिचयन खंड की स्थापना की बाद में यही विभाग राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस बना उन्होंने उच्च तकनीकों का उपयोग कर आलू टमाटर और तम्बाकू की नई नई प्रजातियां विकसित की इसके लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं में प्रतिभावान वैज्ञानिकों को खोजा और सक्रियता पूर्वक उन्हें साथ जोड़ा। पाल को एहसास हुआ कि भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को भविष्य में उच्च कोटि के कृषि वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज की जरूरत होगी भारतीय कृषि की तरक्की का एकमात्र तरीका यही था इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित किया जल्द ही उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया इस संस्था से निकले चार हजार से भी अधिक एम और पी शोध छात्रों ने भारत की दसियों करोड़ जनता को भोजन उपलब्ध कराया और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया पाल व्यावहारिक अनुसंधान के लिए उत्तम गुणवत्ता के बुनियादी शोध को जरूरी मानते थे इसके लिए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मूलभूत आनुवंशिकी स्कूल स्कूल ऑफ फंडामेंटल की की। की स्थापना की। उन्होंने अनुसंधान समस्याओं के निदान के लिए कई संस्थाओं के साथ बहुविषय शोध कार्य की शुरुआत की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक की हैसियत से है। उन्होंने अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के काम को बहुत आगे बढ़ाया